आ गए तैयार हो जाओ सर बस आने ही वाले हैं सुनिधि ने अपने सिस्टम के सीसीटीवी की फुटेज को देखते हुए कहा उसके कहते ही टीम ए के सभी मेंबर्स अपने हाथों में क्रैकर्स और फ्लावर लेकर खड़े हो गए जैसे ही विक्रांत ऑफिस के भीतर दाखिल हुआ और वो टीम ए के ऑफिस के बीचों बीच पहुंचा सभी ने एक साथ क्रैकर फोड़ना शुरू कर दिया साथ ही विक्रांत के ऊपर फूलों की बरसात होने लगी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑफिस गूंज उठा एक पल के लिए तो विक्रांत को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है लेकिन फिर उसे आया कि ये सब इतने दिन से फरार चल रहे योगेंद्र चोपड़ा को भी पकड़ दिखाया था विक्रांत के लिए चारों तरफ से बधाइयों का तांता लग गया था ग्रेट जॉब विक्रांत बहुत सही यार कमाल कर दिया तुमने सच में भाई कुछ मुझे भी टिप्स दो आखिर इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लेते हो एक के बाद एक आकर सभी विक्रांत की तारीफ कर रहे थे और उससे हाथ मिलाकर जा रहे थे विक्रांत हंसता हुआ सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहा था सर मैं तो अभी तक सावरकर मर्डर केस की फाइल ही रेडी कर रही हूँ आप कितना काम करवाएंगे मुझसे मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा है सुनिधि मुस्कुराते हुए कहा लगे रहो लगे रहो विक्रांत काफी अच्छे मूड में लग रहा था उसने सभी को थैंक यू बोलते हुए कहा आज सब लोग लंच के लिए सी फूड रेस्टोरेंट पहुंच जाना लंच मेरी तरफ से होगा ओ वो थैंक यू विक्रांत विक्रांत की तरफ से पार्टी का ऐलान सुनकर सभी खुशी से झूम उठे तभी वहां संगीता भी पहुंच गई। उसने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा हाँ भाई पार्टी तो बनती ही है चार केस चार मुजरिम बहुत पैसे कमा लिए तुमने तो शाबास विक्रांत अच्छा सब लोग ध्यान से सुन लो अभी साढ़े दस बजे ब्यूरो चीफ आने वाले हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई है सभी को मीटिंग में जाना जरूरी है तो प्लीज साढ़े दस पर वहाँ सेलिब्रेशन okay. हो गया है सब लोग काम पर लग जाओ ऊपर से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए संगीता का इंस्ट्रक्शन सुनते ही सभी पुलिस वाले अपने काम पर वापस चलेंगे फिर संगीता ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुम पहले रितेश के पास जाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दो कैसे कैसे तुमने योगेंद्र को पकड़ा है सब कुछ डिटेल में बताना है पता है विक्रांत सीनियर तुम्हारे काम से बहुत खुश है हो सकता है आज फिर से तुम्हें कोई अवार्ड वगैरह भी मिले और तुम अब सीनियर ऑफिसर से बात कर लेना और अपना ट्रांसफर ओल्ड केस डिपार्टमेंट से करवा लेना यहाँ मुझे बहुत दिक्कत हो रही है तुम आ जाओ तो फिर मेरी बड़ी मदद हो जाएगी विक्रांत बड़े ध्यान से संगीता की बात सुन रहा था संगीता उसका बहुत ध्यान रखती है इसके बदले में विक्रांत भी संगीता की बहुत इज्जत करता है लेकिन अभी सच में विक्रांत ओल्ड केस डिपार्टमेंट को छोड़कर जाना चाहता है या नहीं ये कहना मुश्किल है संगीता से बात करने के बाद विक्रांत तुरंत ही रितेश के पास अपना स्टेटमेंट देने के लिए चला गया वहां पहुंचकर उसे पता लगा की योगेंद्र ने पहले ही अपना स्टेटमेंट दे दिया है उसने भी सब कुछ ठीक वैसा ही बताया जैसा की विक्रांत ने पहले अनुमान लगा लिया था वो यहाँ से भागकर करजत इलाके की माइंस वाली गुफा में ही छिपा हुआ था। था था। दिन भर वो सुरंग के के भीतर पड़ा रहता था और रात को खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बाहर निकलता था। जब वो करजत की तरफ जा रहा था तभी उसकी मुलाकात उस गांव वाले आदमी से हुई थी जिसने पुलिस को उसके बारे में बताया था उस आदमी से योगेंद्र की कुछ बहस भी हुई थी इसीलिए जब वो नाले से पार हो रहा था तो उसे दिखाने के लिए वो पश्चिम दिशा में जा रहा था लेकिन फिर बाद में भागकर वो पूर्व दिशा में जाकर करजत इलाके की तरफ आकर छिप गया था। इसलिए उस ने पुलिस से कहा था संगीता उसी दिशा में उसे ढूंढने में लगी हुई थी वो तो विक्रांत ने ना जाने ऐसे आइडिया लगा लिया था कि वो करजत के पास छिपा हो सकता है तब जाकर वो पकड़ा गया वरना संगीता और उसकी टीम महीनों उसे ढूंढती ही रह जाती विक्रांत ने अपने स्टेटमेंट को इस माफिक रिकॉर्ड करवाया जैसे कि वो कोई सुपर हीरो हो। उसने एक घटना का वर्णन इस प्रकार से किया मानो उसके जैसा इंटेलिजेंट बहादुर और ताकतवर कोई है ही नहीं यही नहीं अंत में उसने रितेश की अपनी एक फोटो भी निकलवा दी जिनमें उसकी कोहनी में लगी चोट भी नजर आ रही थी विक्रांत ने उस फोटो को खास तौर पर रिपोर्ट में डालने के लिए कहा स्टेटमेंट देने के बाद फाइनली विक्रांत अपनी अपने -मन सोचने लगा विक्रांत सक्सेना तुमने तो कमल कर दिया इतने कम समय में इतने सारे केसेस ओल्ड केस डिपार्टमेंट में भी धमाल मचा दिया अपना केस तो सोल्व किया ही साथ में दूसरे का भी केस सोल्व करके रख दिया वाह अब मुझे कोई नहीं पछाड़ सकता इस ऑफिस में हर कोई अब मुझसे इज्जत से बात करेगा और वो पुष्कर का बच्चा उसकी अकल भी अब ठिकाने लग गई होगी साला बहुत बकबक बक करता था ए, लेकिन है कहा वो बहुत दिन से देखा नहीं उसको उससे मिलना तो बहुत जरूरी है अब साले की शक्ल देखने में बहुत मजा आएगा। विक्रांत सोच ही रहा था की वहां पर सुनिधि हाथों में कॉफी का ट्रे लिए हुए पहुंची सर ये लीजिये आपकी स्पेशल कॉफी शुगर एक स्पून ही डाला है आप कल रात काफी थक गए होंगे लीजिए और माइंड फ्रेश कीजिए हम्म थैंक यू सर मैंने सुना है कि आप जब योगेंद्र को पकड़ने के लिए गए हुए थे तो वहां से कोई कुत्ता भी पकड़ कर लाए हैं सब बता रहे थे कि वो कुत्ता क्रिमिनल्स को पकड़ने में एक्सपर्ट है कुत्ते का नाम आते ही विक्रांत मन ही मन सोचने लगा है भगवान अब इसे कौन बताए कि वो कुत्ता क्रिमिनल पकड़ने में नहीं बल्कि सिर्फ गूंढने में एक्सपर्ट है विक्रांत ने सुनिधि के सवाल का जवाब देने के बजाय खुद ही उससे सवाल पूछ लिया ये पुष्कर कहाँ है आजकल दिख नहीं रहा